हमारा इंटरनेट के एक वेब एड्रेस लोग क्या मतलब ये रिस्पॉन्स उन लोगों का जिन्होंने वेबसाइट को मतलब ज्वाइन किया और जो रिस्पॉन्स इंटरकास्ट मैसेज भेजे आप उसको पढ़ सकते हैं उसके साथ साथ आज हमारे अंदर बीच जगमती सांगवान जो कि एक जानी मानी हरियाणा में वुमेन एक्टिविस्ट हैं जगमती हरियाणा में वुमेन्स मूवमेंट के साथ बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं और आडवा हरियाणा की ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की हरियाणा की प्रेसिडेंट हैं वे वैसे महारिषि दयानंद यूनिवर्सिटी के कॉलेज में रोहतक में पढ़ाती भी हैं आज हम उनका स्वागत करते हैं हमारे बीच में आने के लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर मैं अगर आ, उसको रीड आउट कर दून ऑफ ऑनर इन दास्ट मैर अगर हिंदी में उसको आ, अनुवादित ना करते हुए उसको अगर फॉर्म में करें तो हम लोग प्यार करना मना है शादी इज्जत और जाति व्यवस्था तो इस सारे मुद्दे पे हम लोग आज बात करेंगे अच्छा आ, हम लोग ने एक नई प्रैक्टिस शुरू की थी जिसमें आ, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ हमारी एक्टिविटीज आप सब तक पहुंच सके कि आप लोग जान सके हम लोग क्या क्या करते हैं तो मंथली एक न्यूज़लेटर निकालने की हमने परंपरा शुरू की थी जिसके कड़ी में जनवरी में एक न्यूज़लेटर जनवरी का एक न्यूज़लेटर निकला था और फरवरी का न्यूज़लेटर निकल गया है जो साथी ही लोग जा, जानना चाहते हैं क्योंकि क्या करता है तो जाते हुए जब काउंटर पे बाहर लगाओ वहाँ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्राइस दो प्रति दो में वो उस न्यूज़ लेटर को ले सकते हैं दोर पे इसलिए आपसे करते हैं कि आप उसको इनफॉर्मल टॉक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जिस तरह से हमेशा करते आए हैं पहले मैं आमंत्रित करता हूँ जगमती मैम को कि वो स्टेज पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें कृति की इनफॉर्मल परंपरा को रखते हुए हम लोग अपने आप को जगमती मैम के सामने और अपने आप के लिए भी इंट्रोड्यूस करेंगे ये जानने के लिए कि हम कहां कहां से हैं किसके सोशल साइंसिस फील्ड से हैं हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके साथ साथ मतलब मैं अपने आप को पहले से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ मैं योगेश हूँ मैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में रिसर्चर हूँ हम लोग वहाँ से शुरू कर सकते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना मैं को के रिक्वेस्ट सुन थोड़ा क्या बोलेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे या के प्रोटोकॉल को भी इसी बात पर रेसिंग प्रोटोकॉल के पार्ट का पब्लिक डिस्कशन पर बात है भाई साहब वाले काम में लगा रहे हैं तो भाई टेंशन से जो तो लेवा दी कि वो अच्छा एक बार दरख्वास्त करता हूँ यहाँ सीटें बहुत खाली हैं बहुत खाली हैं सीटें यहाँ पर जो लोग आगे आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा में <सी> से संजीव डिपार्टमेंट ऑफ सोश से पंजाब पंजाब कॉलेज कॉलेज राजेश नाम के विजय चौहान फ्रॉम मेडिकल साइंस रविंद्र शरा बी जर्नलिस्ट लोगों के लिए भी एक सूचना है कि उनके लिए जो प्रेस प्रेस्टिडीज है वो बाहर मेज पे भी रखा हुआ है और नहीं तो जॉनसन यहाँ पर हमारे मित्र हैं उनसे प्रेस प्रेस्टीज ले सकते हैं बाद बाद में इस सारी इनफॉर्मल हमारी आ, उसके बाद हम लोग आप रिक्वेस्ट करते हैं जगमती मैम सॉरी प्रदीप सर की स्मृति में क्योंकि ये सब कुछ किया जा रहा है तो उनकी स्मृति में आ, कुछ एक दो शब्द मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनुपमा रॉय जी से की वो आए और हमारे सामने Uh, प्रदीप सर जी के बारे में